यजुर्वेदीय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं प्रथम वली में एक आख्यायिका बताई जा रही है आत्मविद्या की प्रशंसक आख्यायिका के अनुसार नचिकेता अपने पिता से अनुमति लेकर के यमराज के यहां पहुंच गया हैं और उस समय यमराज जी कहीं यात्रा पर गए हुए हैं तीन दिन बाद लौटते हैं नचिकेता पहुंचे तो यमराज जी के जो मंत्री आदि थे उन लोगों ने अतिथि निवास में रहने का आग्रह नचिकेता को किया भोजन आदि के लिए भी पूछा लेकिन नचिकेता ने मना कर दिया और यमराज जी के महल के बाहर ही द्वार पर यमराज जी के आने तक रुके रहे आख्यायिका के अनुसार यमराज जी प्रवास करके वापस आ गए वापस आए तो आते ही उनके मंत्री ने या धर्मपत्नी ने उन्हें समाचार दे दिया कि तीन दिन से मृत्यु लोग का एक ब्राह्मण बालक अतिथि बनकर के आपके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है इसलिए प्रवास से आए हो भले ही थकान हो लेकिन विश्राम नहीं करना पहले उस अतिथि का आतिथ्य करिए आथित्य न करने से लगने वाला जो दोष है उस दोष से बचने के लिए पहले आप आतिथ्य करें फिर विश्राम की सोचें यह समाचार यमराज जी को यमराज के मंत्री या उनकी पत्नी ने बताया और आतिथ्य न करने से आतिथ्य ने अतिथि आदर सत्कार आदि जो प्रत्यवाय लगता है उस प्रत्यवाय का भी वर्णन किया जा रहा है दोष का उनके मंत्री या पत्नी के द्वारा इस प्रकार का यह सातवां मंत्र है इसका उच्चारण कर लिया उत्तरण भाष्य को तो हम लोगों ने देखा था वैश्वानर प्रवशतमो गृहा तस्ता हर वस्वक तो हे वैस्वत तो य संबोधन है चौथे पाद में हर वैवस्वोदकम इसमें वैवस्वत हे राम ऐसा हे वैवस्वत संबोधन है आगे उदकम है आदिगुण से गुण हुआ और हर ये है लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन भव के तरह हम जैसे भव सुखी भव ऐसे हर यह हर महादेव का संबोधन नहीं है एक महादेव का हर नाम भी है और उनका संबोधन हे हर हो सकता है लेकिन यहां पर हर यह संबोधन नहीं है क्रियापद है और हर इस क्रियापद का कर्म है उदकम हे वै वस्वत उदक हर हरण करो यानी ले जाओ जल ले जाओ ऐसा कहा किसलिए है जल तो पाद्य पाद्य कहते हैं पादाभ्याम पादाभ्याम हितम पाद्यम जो चरणों के लिए हितकारक है उसे पाद्य कहते हैं तो कोई चल करके जाता है तो थकान होती है पैर विशेष करके थकते हैं और उन्हें यदि गुनगुने पानी से धो लिया जाए तो बहुत सी थकान दूर हो जाती है प्रकृति जो है इसीलिए यमुनोत्री लोग चल करके जाते हैं तो वहां यमुनोत्री पहुंचे हुए अतिथियों का आथित्य करने के लिए चारों ओर बर्फ जमी हुई है और गर्म पानी के कुंड तैयार रखी है वहां कहीं लकड़ी वगैरह तो मिलेगी नहीं तो चावल दाल उबालने के लिए भी एक उबलता हुआ पानी का कुंड है और एक नहाने के लिए तो प्रकृति आथित्य करती है ना? ऐसे बद्रीनाथ में भी हैं बद्रीनाथ भगवान ने चल करके थक थक करके आए हुए अपने भक्तों का आतिथ्य करने के लिए ही गर्म कुंड की व्यवस्था रखी हुई है उपाध्य और स्नानीय जल है ऐसे गौरी कुंड में भी है शिव जी भी वो सब करते हैं वो करके बताते हैं कि मेरे अनुयायी यद्यद्री आचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजन है न तो मेरे अनुयायियों को भी मेरे तरह अपने घर में आने वाले का आतिथ्य करना चाहिए ये शिक्षा देने के लिए ही गौरीकुंड में बद्रीनाथ में यमुनोत्री में वो सब गर्म जल के कुंड बने हुए हैं भगवान ने बनाया है तो इसलिए यमराज जी को कह रहे हैं कि हे वस्वत विवस्वान के पुत्र यमराज जी आप आपके द्वार पर जो रुका हुआ अतिथि है उसका आतिथ्य करने के लिए उनके अतिथि के चरणों के लिए हितकारक जो जल है पाद्य जल है पैर धोने के लिए जल है उसको ले जाइए हर हे वैवस्वत उदकम हर तो कहा नहीं करेंगे तो क्या होगा तो बताया जा रहा है कि ये तो अग्नि है अतिथि जो है अग्नि की तरह अग्नि है और अग्नि जिस घर में होता है उस घर का भला भी करता है और उस घर का जला करके उस घर को भस्म भी कर देता है क्रुद्ध हुआ अग्नि विपरीत कर देता है और अनुकूल अग्नि भोजन आदि बनाने में प्रकाश आदि करने में सहायक बन जाता है ना बन जाता है तो ये अतिथि भी मनुष्य के तरह मनुष्य दिखता है लेकिन होता है अग्नि के तरह अग्नि कौन अतिथि यदि अतिथि का आदर आदि हो जाए तो उसके अंदर से निकला हुआ जो आशीर्वाद है वह अग्नि जैसे भोजन आदि के द्वारा तृप्त करता है भोजन आदि की भोजन के अनुकूल बन करके तृप्ति का हेतु बन जाता है न सुख का हेतु बन जाता ऐसे आतिथ्यादि से प्रसन्न हुआ अतिथि भी उसकी प्रसन्नता के निमित्त से जो सुख होता है उस का हेतु बन जाता है और क्रुद्ध हुआ अतिथि तो क्रुद्ध हुए अग्नि जैसे घर में रखी हुई जितनी भी उपयोग की वस्तुएं है उन सबको जला देता है न ऐसे सारे अनुकूल जो हैं उनको क्रुद्ध हुआ अतिथि यदि क्रोधित होकर के शाप दे दे तो सारी अनुकूल स्थितियों को प्रतिकूल बना देता है जलाना हुआ तो जैसे जले हुए भोग्य पदार्थ उपयोग में नहीं आते हैं न ऐसे उपयोग योग्य नहीं रखता भोगों को इसे कहा जा रहा है तो वैश्वानर आ, ब्र, तो वैश्वाशति अतिथि तो अतिथि रूप जो ब्राह्मण है वह वैश्वानर गृह प्रवेश तो वैश्वानर अग्नि के तरह अग्नि बन करके घर में प्रविष्ट होता है अतिथि बन करके आया हुआ ब्राह्मण घर में गृहस्थ के प्रविष्ट हो रहा है का अर्थ है वह मनुष्य प्रविष्ट नहीं हो रहा है वो वैश्वानर अग्नि प्रविष्ट हो रहा और वैश्वानर अग्नि को अपने अनुकूल बनाना ये सज्जन लोग ऐसा करते हैं अनुकूल बनाते हैं इसे कह रहे हैं कि तस्य एताम शांति कुर्वंती तो जो शिष्ट लोग है शास्त्रज्ञ लोग है अतिथि वो भव इस श्रुति के विधि को आदर देने वाले लोग हैं वे अतिथि रूप वैश्वानर की शांति है। करते हैं शांति करते हैं कर्थ है उन्हें अपने अनुकूल बनाते हैं जिससे वे प्रसन्न हो ऐसा आतिथ्य करते हैं वे जिसके घर में आए हैं उनके अनुकूल बन सके ऐसी क्रिया उनके साथ करते हैं ये उनकी शांति करना है तो तस् अतिथे वैश्वानर वैश्वानरस्य, अतिथि रूप वैश्वानर अग्नि की एकताम शांतिम यानि वक्षमानम शांतिम ये, ये पाद्य जल देना आसन पर बिठाना और अन्य उचित उनका सत्कार करना भोजनादिश से यही ये येताम शब्द से ग्राह्य वो उनको अपने अनुकूल बनाने की क्रिया है तो येताम ताम शांतिम कुरंती यानी वे जिससे प्रसन्न हो ऐसे उनकी प्रसन्नता के अनुकूल सेवा करते हैं क्रिया करते हैं कौन सज्जन शिष्ट लोग तो आप भी धर्मराज हैं इसलिए क्या करें कि अतिथि रूप वैश्वानर अग्नि जिससे प्रसन्न हो शांत हो आपके अनुकूल हो आपके अभिष्ट का दाह न कर सके इसलिए आपके अनुकूल उनको बनाने योग्य पाद्यादि प्रदान करके उन्हें अपने अनुकूल बनाइए हे वैवस्वत उदकम हर इससे बताया और क्रुद्ध हुआ जो वैश्वानर अग्नि है वो जैसे सबको जला देता है ऐसे आठवें मंत्र में बताया जा रहा है जिसके यहां आतिथि का आतिथ्य नहीं होता आदर सत्कार नहीं होता उसकी सारी अनुकूलताए वह अतिथि रुष्ट हुआ अतिथि अपमानित हो करके गृहस्थ के घर से निकला हुआ अतिथि उन सब अनुकूलताओं को अग्नि के तरह ही उसके अनुपयोगी बना देता है उपयोग योग्य नहीं रखता एक अर्थ है आठवें में कहा जाएगा पहले सातवें का भाष्य देखिए तो प्रोश्य आगतम यमम आमात्या भार्वा व ऊचूबोधयत यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं यमराज जी यात्रा करके घर वापस आए उस समय तीन दिन से आए हुए द्वार पर रुके हुए अतिथि का वो समाचार देते हुए यमराज्य को उनके मंत्रियों ने अथवा पत्नी ने यमराज से कहा क्या कहा कि वैश्वानरो अग्नि रेव साक्षात्विशति तो साक्षात वैश्वानर अग्नि ही गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होता है कौन कहते तो अतिथि सन ब्राह्मण गृहान तो अतिथि बनकर के आया हुआ ब्राह्मण दीखता मनुष्य जैसा है लेकिन वह अग्नि के तरह अग्नि होता है। तो दहन इव तस् तो वैश्वानर बन करके आता है क्या मतलब दाह करता हुआ सा आता है इसलिए क्या करते हैं शिष्टलोक कि तस् दाह शमयंत इव अग्नेतासनादी दानलक्षण शाति क्या संत यानी सज्जन लोक शिष्टलोक अतिथि बनकर के घर में आए हुए ब्राह्मण रूप अग्नि का पाद्य आसन दाना अनुकूल क्रियाएं क्रिया ये दानादि क्रियाएं करके उन्हें अपने अनुकूल बनाते हैं यह शांति करना है उनकी उन्हें प्रसन्न करना है अपने अनुकूल बनाना है तो अतिथेर शांतिम कुरंती यत यानी ये, ये शिष्टाचार है जिस कारण से अतः तो तीन पादों में शिष्टाचार बताया एक प्रकार से तम तो शांतिम कुरंती तृतीय पाद में शिष्टाचार इस प्रकार का है ये कह करके अब वर्तमान में वही शिष्टाचार आपको अपनाना चाहिए ये कहा जा रहा है यमराज जी को कि अतो हर यानि आ हे वैस्वत उदकम नचिकेतसे पाद्यार्थम तो नचिकेता के चरणानुकूल उनके चरण धोने के लिए ये भरा हुआ जल से लोटा उठा लीजिए ले जाइए उनके तरफ यदि आतिथ्य नहीं करेंगे तो क्या होगा तो कहते यतच अकर्णे प्रत्यवाय श्रूयते यदि आतिथ्य नहीं होता है अतिथि का तो शास्त्र प्रत्यवाय दोष बता रहा है तो यतच अकर्णे प्रत्यवाय श्रीयते अतिथि का आदर न करने पर प्रत्यवाय दोष शास्त्र के द्वारा ज्ञापित हो रहा है पाप लगता है, पाप लगता है। वो पाप का वर्णन किया जा रहा है पाप का फल बताया तो आठवें कंडिका का उच्चारण कर लें आशा प्रतिक्षे संगतम सुनताम चेष्टापूर् पुत्रपशुंश सर्वान्तृक् पुरषसो यश्न वसतो ब्राह्मणों गृह तो ये कहा जा रहा है कि ये सब अनुकूल जो पदार्थ है क्या क्या आशा प्रतीक्षे द्विवचन है आशा च प्रतीक्षा च आशा प्रतीक्ष आशा और प्रतीक्षा में अंतर है आशा होती है ज्ञात अभीष्ट पदार्थ के प्राप्ति की प्रार्थना आकांक्षा अच्छा आ, आशा कहलाती है और जो निश्चित नहीं है लेकिन इष्ट हैं ऐसे अनिर्ज्ञात अभीष्ट पदार्थों के प्राप्ति की अभिलाषा को प्रतीक्षा कहा जाता है तो दोनों अभिलाषा विशेष है अंतर है तो ज्ञात अभीष्ट पदार्थ विशेषों की अभिलाषा आशा और अनिश्चित अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा वो प्रतीक्षा कहलाती है ये आशा और प्रतीक्षा शब्द का वाच्य तो वो होगा और लक्षणा से लेना ये आशा प्रतीक्षा समाप्त हो जाए तो अच्छा ही है समाप्त करते तब तो अच्छा ही है कि अतिथि की सेवा न कर ले अपने आप ही आशा और प्रतीक्षा समाप्त हो जाए नष्ट हो जाए इसी के लिए तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है सारी अंदर की आकांक्षा में अनशन अतिथि वसति बिना खाए घर में रहता है का अर्थ है उसका आदर आतिथ्य खाने को भी नहीं दिया का अर्थ आदर आतिथ्य नहीं हुआ तो उपेक्षित होकर के गृहस्थ के घर में रहा हुआ जो अतिथि है वह उस गृहस्थ के ज्ञात अभीष्ट पदार्थों को और अनिर्ज्ञात अभिष्ट पदार्थों को वृंगते यानी विनाश नष्ट करता जैसे किसी के घर में अग्नि लग जाए, तो वह उसके उपयोग की अनुपयोग जो भी वस्तु है सब समाप्त कर देना घर में तो उपयोग की ही वस्तु रखी रहती है ये थोड़ा ही कूड़ा कचरा अनुपयोगी चीजें रखी रहेगी और वहां आग लग जाए, तो आग सब समाप्त कर देती है ऐसे ही घर में उपेक्षित होकर के निवास करने वाला अतिथि गृहस्थ के ज्ञात अज्ञात अभीष्ट पदार्थों का नाश कर देता है एक प्रकार से जला करके भस्म करना जैसा ही हुआ नाश करना उसके उपयोग योग्य नहीं रहने देता और संगतम तो संगतम का अर्थ है सत्संग से होने वाला जो फल संगतम शब्द से लेना और उस सत्संग जनित फल को भी समाप्त कर देता है घर में निवास करने वाला उपेक्षित अतिथि और सुनताम शब्द से लेना प्रिय सत्यवाणी और प्रिय सत्यवाणी बोलने से जो फल होता है सत्य के पालन का जो फल होता है उसे यहां पर सुन्दृत शब्द से लेना वाच्यार्थ तो प्रिय सत्यवाणी है और लक्षणा से लेना है सुंदरीतां शब्द से सत्संग जनित क्या ना वो? सत्य भाषण जनित जो फल है सत्य भाषण जनित फल का नाश उंग के साथ इनका अन्वय है कर्मत्व रूपेण तो सत्संग जनित फल को भी नष्ट करता है सत्य भाषण निमित्तक जो फल है उस फल को भी नष्ट कर देता है वह अतिथि जो उपेक्षित होकर के रह रहा है और इष्टापूर्ते च निकाल लीजिए और फिर इष्टापूर्ते च समुचे अर्थ में है तो इष्ट याग आदि कर्म, शास्त्र विहित यागादि कर्म। पूर्त है शास्त्र विहित जो आ, धर्मशाला निर्माण प्याओ का निर्माण अन्नदान अन्न क्षेत्र आदि चलाना आदि ये सब जो है चिकित्सालय आदि चला, चलाना ये सब पूर्त कर्म कहलाता है जिससे दूसरों को आराम हो ऐसे कार्य पूर्त कार्य कहलाते हैं और वो पूर्त कर्म तो इष्ट कर्म यागा और पूर्त कर्म धर्मशाला आदि का निर्माण रूप और ये तो वाच्यार्थ इष्टा पूर्त शब्द का लक्षार्थ लेना उनका फल यागादियों का फल स्वर्ग आदि भविष्य में होने वाला और पुर्त का फल जो भविष्यत में होने वाला सुख उन दोनों को भी नष्ट कर देता है पुत्र पशुच्च सर्वान और पुत्र तथा पशु ये भी अभिष्ट फल है ना तो वो त्र को भी नष्ट कर देता है और पशुओं को भी नष्ट कर देता है ये वृंगते क्रियापद के कर्म है ये सब पूर्वार्ध में बताए गए ये सब इनका रहना अभिष्ट है और नष्ट होना अभिष्ट नहीं है वो अतिथि आतिथ्य न होने से होता है इन सब का नाश जो अभीष्ट नहीं है इन सब का रहना अभिष्ट है तो अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती विपरीत हो जाता है तो ये इन सब का क्या होता है तो कहते ये तत् वृंगते इन ये शब्द है पूर्वाध में बताए गए सब पदार्थों का परामर्शक तो पूर्वाध में बताए गए सब पदार्थों का आशा प्रतीक्षा आदि के विषय से लेकर के ये पशु तक सब अभीष्ट पदार्थ इन सब का वृंगटे यानी विनाश तो नाश करता है कौन तो ब्राह्मण ब्राह्मण नाश करता है कैसा ब्राह्मण और कि, किसके इन सब का नाश करता है तो अल्प पुरुषस्य तो जो अल्पमेधा वाला पुरुष है अविवेकी पुरुष है उसका आ, ये उसके इन सब पदार्थों का नाश ब्राह्मण करता है कैसा ब्राह्मण तो कहते येधस अल्पमेधस पुरुषस्य गृह अनशन ब्राह्मण वसति। तो जिस अल्प प्रज्ञ गृहस्थ के घर में उपेक्षित हो करके ब्राह्मण अतिथि बनकर के निवास करता है उस अल्प प्रज्ञ ग्रहस्थों को उपेक्षित कर देता है ये कहा? भाष्य है आशा प्रतीक्षे इनमें आशा पदार्थ बताते हैं अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा तो जो अनिर्ज्ञात यानि ज्ञात नहीं है ऐसे इष्ट जो प्राप्तव्य पदार्थ हैं सामान्य रूप से विशेष रूप से ज्ञात नहीं है सामान्य रूप से ज्ञात जो प्राप्य इष्ट पदार्थ तद विषय प्रार्थना यानी अभिलाषा आशा कहलाती है और अनिर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षण प्रतीक्षा तो ज्ञात जो प्राप्त करने योग्य इसमें सुंदरिता शब्द का अर्थ करते है कि सुंदरिता ही प्रियावाक वाक तन निमितंच फुलम ऐसा करना तो सुंदरित जो प्रिय वाक है सत्यवाणी है प्रिय सत्य भाषण और तन निमितक जो फल है उस फल को भी नष्ट करता है अतिथि इष्टापूर्ते इसमें इष्ट का अर्थ है यागा फलम और पूर्तम का अर्थ है आरामादि क्रियाजम फलम तो इष्ट कर्म का फल तथा पूर्त कर्म का फल उसे भी नष्ट कर देता है और पुत्र पशुश्च पुत्रश्च पशुंच तो सभी पुत्र सभी पशुओं को भी नष्ट कर देता है ये वृंगते इस वाक्यस्थ एक सर्वनाम से अर्थ है पूर्वक्त इसलिए कहते हैं एक तत्तसर्व यथोक्त वृंगते का पर्यावाचक बताया आवर्जयती उसका भी पर्यावाचक है इति यानी इत्य तो पूर्वाध में उक्त सभी अभीष्ट पदार्थों को नष्ट कर देता है किनके इन आशा प्रतीक्षादि के विषयादि को नष्ट कर देता है ब्राह्मण तो कहते हैं अल्पमेधस पुरुषस्य। तो पुरुषस्य अल्पमेधसो यानी अल्प, अल्प प्रज्ञ यश अन यानी अभुंजानु ब्राह्मणों गृह वसती तो जिस अल्पमेधावी पुरुष के घर में अभुंजान यानि भोग भोजन के बिना ही तो भोजन तो आवश्यक है और भोजन जैसी आवश्यक चीज भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो बाकी आतिथ्य तो होगा ही नहीं क्या मतलब उपेक्षित हो करके रह रहा है अतिथि बन करके ब्राह्मण जिस अविवेकी के घर में उस अविवेकी के घर में उपेक्षित हो करके अतिथि का निवास एक क्या कर देता है कि पूर्वक्त तो सबका नाश कर देता है एक इसलिए प्रसन्न चित्त रखना होगा अतिथि को प्रसन्न चित्त रखना तब तो प्रसन्न होकर के आशा प्रतीक्षादी की उपलब्धि कराएगा आशा प्रतीक्षादि से गृहित उनके विषयों को ज्ञात अज्ञात प्राप्तव्य इष्ट पदार्थ की प्राप्ति कराएगा सत्संग से होने वाला फल सत्य भाषण से होने वाले फल को संवर्धित करेगा यह सब होगा उसका आशीर्वाद लगेगा ना तो ब्राह्मणो वसति यस्य तस्य गृह वसती तर्वृक् ऐसा नु करना तो तस्मात अनुपेक्षणीय सर्वावस्थासु अपि अतिथि इत्य इसलिए अतिथि उपेक्षा अर् नहीं है अनुपेक्षणीय है यजमान कितना ही थका हुआ हो उसके सामने कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन अतिथि की वो अपनी सारी परिस्थितियों को अलग करके आदर आतिथ्यादि ही करें सेवा ही करें उपेक्षा न करें इसलिए सर्वावस्था ये शब्द जोड़ दिया है सर्वावस्था सु तो अपनी सारी परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल जो भी है उनको अलग करके अतिथि की सेवा करें आगे हैं यमराज जी अपने मंत्री या पत्नी की सलाह को मान करके नचिकेता को जाते हैं पाद्यादी लेकर के ये नौ मंत्र में बताया जा रहा है और जा करके क्या कहते हैं वो सब भी बताया जा रहा है नौ मंत्र का उच्चारण कर ले स्रो रात्रिदीर्गृहे ब्रह्मन् यो नमस्ते स् ब्रह्मस्वस्ति मेस्त तस, प्रतित्रिन वरान वृणीश तो ये तस्मात इधर आना चाहिए था तो यत यानी यस्मात कारणात यमराज नचिकेता के पास गए हैं और ऊपर से जोड़ देना की पाद्यादि दे दिया है और ये वचन बोल रहे हैं कि यस्मात तो जिस कारण से यत का है यस्मात तो यत है ना वहां पर तीसरो रात्रि यद अवात्सीत तो अवात्सी तो इसमें यत शब्द का अर्थ है यस्मात तो कारणात तो जिस कारण से मे गृह मेरे घर में घर के सामने घर में तो आया नहीं अंगन में तो मेरे घर के सामने आपने जो तीन रात्रिया निवास की है बिना खाए पिए रहे हो एक रात्रि भी निवास कर लें बिना खाए पिए ब्राह्मण किसी गृहस्थ के यहां तो उसके इष्टापूर्ता आदि के विषय आदि का नाश कर देता है वो और आपने तो तीन रात्रि बिना खाए पिए मेरे यहां निवास किया है तो आ, इसके लिए आप ये जो एक प्रकार से मेरा अपराध जैसा है उपेक्षित होकर के आपका मेरे घर में रहना अतिथि बनकर के तो अतिथि का उपेक्षित होकर के रहना ये अपराध माना जाता है वो सभी अभीष्ट का विनाशक होता है और आपने हे ब्रह्म अनशन अतिथि सन अनशन तीसरो रात्रि ये गृह अवासी तो हे ब्रह्म संबोधन है न के, के लिए यमराज जी का कि हे आपने न खाते हुए आदर आतिथ्य के बिना मेरे यहाँ तीन रात्रि निवास किया है और ये जो अपराध हुआ है इस अपराध के लिए आपको मैं तस्मात अपराध क्षमा के लिए नमश्य आप नमस्कार अर् है नमस्कार करता हूं तो आप नमस््य है नमस्कार आहार हैं नमस्कार से उपलक्षित समस्त आदर योग्य है और वो आदर जो आपका होना चाहिए था उसमें से कुछ भी नहीं हुआ इसलिए आपको आप नमस्य होते हुए भी तो इस समय मैं उपस्थित हूँ तो तस्मात् नमः अस्तु इसलिए आपको मेरा नमस्कार है और हे ब्रह्म तस्मात में स्वस्ति अस्तु ऐसा न करना तो तस्मात याने आदर आतिथ्य के बिना उपेक्षित हो करके मेरे घर में निवास करने से घर के सामने जो अपराध हुआ है दोष हुआ है प्रत्यवाय हुआ है इस प्रत्यवाह से मेरी स्वस्ति हो यानी भद्र हो मंगल हो का अर्थ है, मंगल कब होगा स्वस्ति कब होगा मेरा तो इस अपराध का जो फल है वो मुझे प्राप्त नहीं होगा उसके प्राप्ति की उपशांति होगी अपराध का फल है अतिथि का आतिथ्य न होने से होने वाला फल है आशा प्रतीक्षादी के विषयादि का विनाश ये जो फल है इस फल की प्राप्ति ना हो पाप के फल की प्रत्यवाय दोष के फल के फल की प्रत्यवाय के फल की प्राप्ति का उपशम हो तो माना जाता है स्वस्थि हुआ पाप का फल प्राप्त नहीं न हो तो स्वस्थी माना जाएगा पाप का फल होता है कष्ट व्यक्ति को कष्ट प्राप्त न हो तो मंगल ही है पुण्य का फल सुख प्राप्त हो तब भी मंगल पाप का फल प्राप्त न हो तब भी मंगल तो ये जो आप का तीन दिन तक भूखे प्यासे यहाँ निवास करना रूप जो अपराध है इस अपराध से होने वाला जो अनिष्ट फल है उस अनिष्ट फल की प्राप्ति न हो इत्याकारक स्वस्ति मेरी स्वस्ति यानी भद्र मंगल हो जाए हाँ हाँ हाँ और कोई दोष तो नहीं है आ, लेकिन और उन्होंने के खाया पिया तो उसे हाँ। का भी हाँ। <laughs> आ, तब भी दोष तब कहीं बुरा मान करके ये कर ले अतिथि का महत्व तो बता रहे हैं ना तो तब भी अतिथि यदि बुरा मान ले इन सब चीजों को तो, तो तो फिर अतिथि तो फिर अतिथि कहा माना जाता <laughs> अतिथि का अर्थ ही यह बिना सूचना कहा जाए हुँ? तो इसलिए मेरा वो सब आपके अनादर निमित्तक जो अनिष्ट फल प्राप्त होना है उस फल की प्राप्ति मुझे न हो हित्याक स्वस्ती मेरी हो और यमराज जी का भी ये शिष्टाचार बताया जा रहा है यद्यपि यमराज जी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है ब्रह्म होने से वो क्रियामान कर्म का अलेप होता है ना तब भी वो ब्रह्मज्ञानी होते हुए देवता होते हुए भी जिस आश्रम में है उस आश्रम के धर्मों का पालन करते हैं इसलिए शिष्टाचार भी एक प्रमाण होता है वे शिष्ट है उससे हमें शिक्षा लेनी है कि हमें अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन हर परिस्थिति में करना है ये शिक्षा देना है आख्याखा के माध्यम से नहीं तो तो ब्रह्म ज्ञानी भी है ब्रह्म ज्ञानी को कर्म लेप्त होता नहीं है ये मान करके आश्रम कर्म का कर्तव्य का त्याग ये नहीं किया उन्होंने वो तो न बुद्धिभेदम जनयत अज्ञान कर्मसंग जो से सर्व कर्मानि विद्वान युक्त समाचरण तो समाचरण है ये वो बिल्कुल एक अज्ञानी को जैसे भय होता है अनिष्ट अभीष्ट पदार्थों के विनाश का और उसके लिए फिर बड़ा विनय के साथ आ, सामने वाले को रुष्ट होने से बचने के लिए प्रसन्न होने के लिए अनुनय विनय करता है ना वैसा ही कर रहे हैं यमराज जी नचिकेता को नमस्कार भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इस अपराध का फल हमें प्राप्त ना हो इत्याकारक मंगल हमारा हो और यद्यपि आप इन सब मेरे कथन से संतुष्ट होने मात्र से ही मेरा मंगल हो जाएगा ये सब कुछ हो जाएगा लेकिन तब भी आपको अधिक आहलाद हो प्रसन्नता हो अतिथि को इस दृष्टि से मैं ये कहता हूं कि तीन वरान तो तीन रात्रि आपने निवास किया तो तीन रात्रि में से प्रत्येक रात्रि के प्रति एक एक वर ऐसे तीन वरों का आप मेरे से वर्ण करिए तीन रात्रि बिना खाए पिए मेरे यहां निवास किया तो प्रत्येक तीन रात्रि में से प्रत्येक एक एक रात्रि के लिए एक एक वरदान आप मेरे से प्राप्त करिए जो आपको अभिष्ट है वह तो भाष्य है एवं उक्तो मृत्यु वाच नचकेत उपगम्य पूजा पुरस्सरम तीसरो रात्रि यने यद यद यस्मात्ने तो उषितवान असी तो इस प्रकार नचिकेता के पास आकर के अपने मंत्री या पत्नी की प्रेरणा से नचिकेता के पास यमराज जी ने आकर के नचिकेता से कहा पूजा पुरस्तम यानी आदर सत्कार करते हुए पाद्यादि दे करके नचिकेता का आदर यानी वहाँ से नचिकेता को अंदर लाया हो ऐसा समझना और जहाँ नचिकेता को आवास देना था वहाँ आवास भी दे दिया व्यवस्थित बिठा करके फिर ऐसे द्वार पर ही खड़े खड़े नहीं कहा, ये सब लेना जा करके आदर के साथ लाया उचित आसन आदि दे दिया और फिर आवास आदि देने के बाद कहा नचिकेता को भोजनादि कराने के बाद कि हे नचिकेता तीसरो रात्रि यत यानि अस्मात् अवाद सी यानी उषितवान असी तीन रात्रि तुमने निवास किया कहा तो गृह में मेरे घर में मम का अर्थ कर दिया मम वो मम कान गृह के साथ है कैसा निवास किया तो अनस्न हे ब्राह्मन अतिथि सन तो अतिथि होते हुए भी और अनस्नन या आदर आतिथ्य स्वीकार किए बिना तीन रात्रि मेरे घर में जो आपने निवास किया और आप कैसे हैं तो नमस्य है यानी नमस्कार आहर हो नमस्कार योग्य हो ऐसे होते हुए भी ऐसा ही आदरातिथि के बिना निवास किया जिस कारण से तस्मात्नी उस कारण से नमस्ते तु अस्तु भवतु, तो आपको नमस्कार है हे ब्रह्मण स्वस्ति यानी भद्रम में अस्तु भवतो अनश्नेन तस्मा अन्शन मदगृहवास निमित्ता दोषात्तिपमेन स्वस्थ यानी भद्र स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ कर दिया भद्रम यानी तो मेरा मंगल हो कल्याण हो तो कैसे कल्याण होगा तो कहते हैं तस्मात भगवत अनशन मतगृहवास निमित्ता दोषात तो आपके मेरे घर में बिना खा करके निवास करना रूप दोष से होने वाला जो अनर्थ रूप फल है उसकी प्राप्ति न हो इत्याकारक भद्र मेरा हो मंगल मेरा हो इसलिए कहा कि तत्प्राप्ति उपशमे न तत्प्राप्ति में तत् लेना उस दोष का फल दोष का फल है इष्टापूर्तादि का जो फल है उसका नाश आशा प्रतीक्षादि के विषय का नाश और ये नाश रूपी फल की प्राप्ति ना हो वो इष्टापूर्तादि का फल बना ही रहे इत्याक जो भद्र हैं, वो मेरा संपन्न हो अब आगे है प्रति त्रीन वरान उणीश्व इसकी व्याख्या यद्यपि अनुग्रहण सर्व यद्यपि आपके अनुग्रह मात्र से ही आपके अनादर निमित्तक होने वाला जो अनिष्ट फल है वो नहीं होगा अनिष्ट फल की प्राप्ति न होना ही भद्र है वो स्वस्ति हो जाएगा मेरा तथापि त्वधिक प्रसादनाथम तो भी आपकी अधिक प्रसन्नता का संपादन करने के लिए मैं आपको जो बिना खाए पिए तीन रात्रि आपने निवास किया उन तीन रात्रियों में से प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर ऐसे तीन वर प्रदान करता हूं तो अनशन उषिता एकत्रि प्रति त्रिन वरान अने अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः तो मेरे से आप अपने अभिप्रेत अर्थ विशेष को प्राप्त कर लो मांग लो अब दशम मंत्र में नचिकेता प्रथम वर को मांगेंगे इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं